निडर स्टारबक है वो अपनी नई दूरबीन के साथ घर से निकला है दूरबीन पीतल की बनी है और वो बहुत सुंदर है उसके परिवार के बाकी लोग रेबिका और, और रेचल के बीच में चलता है उसे जन्मदिन के उपहार में एक सुंदर नई दूरबीन मिली थी जब ओपद्या ने दूरबीन को चर्च की मीटिंग में ले जाने की कोशिश की तो पिता ने मना किया और फिर ओब्या ने दूरबीन को घर वापस रखनी पड़ी। तो शांत थी।, थी कभी कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता था फिर या फिर परमेश्वर के बारे में बताता था ओपदया ने परमेश्वर के बारे में सोचने की कोशिश की लेकिन उसे अपनी चमकदार दूरबीन के बारे में सोचना ज्यादा आसान लगा फिर उसे खिड़की के पास खिड़की के कांच पर एक मक्खी दिखाई दी अचानक ओपदया को समझ में आया कि वो बड़ा होने पर क्या बनना चाहता था वो एक समुद्री डाकू यानी पायरेट बनना चाहता था वो एक नीडर समुद्री डाकू बनना चाहता था वो सातों समुद्रों में घूमना और गुप्त स्थानों में अपना खजाना छिपाना चाहता था ओपदया स्टार सातों समुद्रों का पायरट ओपद्यापद्या अपनी नई दूरबीन को मीटिंग में ले नहीं जा सका पर दूरबीन उसके साथ साथ बाकी सभी जगह गई समुद्र के घाट से बिस्तर तक और खाने की मेज पर भी और बड़ा होकर मैं बड़ा होकर एक समुद्री डाकू बनूंगा उसने कहा मोशे को बड़ा ताजुब हुआ क्या तुमने कभी किसी को समुद्री डाकू बनते हुए सुना है आशा ने पूछा शायद वो एक दोस्त समुद्री डाकू बन सकता है माने का कहा यह सुनकर सब लोग हंसे पिता ने कहा मुझे नहीं लगता कि हमारे सार परिवार में कभी कोई समुद्री डाकू बना हो पर उपद्या अगर तुम कभी समुद्री डाकू बनो तो फिर एक अच्छे डाकू बनना बारिश वाले दिन रेचल ने उपद्या से घर घर खेलने को कहा नहीं उपद्या ने एकड़ी में कहा मैं अब बहुत बड़ा हो गया और अब मैं तुम्हारे साथ वो खेल नहीं खेल सकता आंगन में मोसेस और आशा ने सिर्फ लकड़ी का भरा था रेबेका चूल्हे की राख झांट रही थी चलो समुद्री डाकू का खेल खेलते हैं उसने सुझाव दिया ठीक है आशा ने कहा पहले मोसेस और मैं मिलकर तुम्हें पकड़ेंगे वो दोनों उससे बड़े थे और वो एक, एक नहीं दो थे रेबेका एक रस्सी और कपड़ा लाई और उपदया को रस्सी से बांधा गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई अब हम तुम्हें कोटरे में बंद करेंगे उन्होंने कहा यह समुद्री डाकू का खेल खेलने का तरीका नहीं है उपद्या चिल्लाया यह है उन्होंने कहा फिर उन्होंने उपद्या को झाड़ू वाली अलमारी में डाला और दरवाजा बंद कर दिया समुद्री डाकू बहादुर होते हैं और वो रोते नहीं हैं लेकिन उपद्या भयभीत था और उसे बहुत रोना आ रहा था उसने कोटरी के दरवाजे को बाहर धकेने की कोशिश की लेकिन बाहर से किसी ने दरवाजा पकड़ कर रखा था बताओ दोस्त क्या हम इस कुत्ते को मारे या उसे फांसी से लटकाए वो मुझसे इसकी आवाज़ थी नहीं हम उसे डेविड जोन्स के पास भेज देंगे लकड़ी के तख्ते को बाहर निकालो वो आशा की आवाज़ नहीं थी बार खटपट की आवाज हुई अंत में दरवाजा खुला उसे धक्का दिया गया और हिलाया गया फिर वो एक लकड़ी के बोर्ड पर अस्थिर रूप से खड़ा था आगे बढ़ो किसी ने कहा ओपदा वहां से बिल्कुल नहीं हिला उसे एक भाले से मारो किसी ने उसकी पसलियों में गुदगुदी की और फिर वो कूदा ओपदया खुद को फर्श पर पाकर हैरान हुआ रेबेगा ने उसकी आंखों की पट्टी और रस्सी खोली तथा केवल एक छोटा बोर्ड था भाला झाड़ू का हैंडल रहा होगा मोसेज और आशा दोनों हंस रहे थे ओपदया को इसमें हंसने की कोई बात नहीं लगी दोपहर में बाकी समय उपदया ने रेचल के साथ घर घर खेला उस रात वो अपनी दूरबीन खाने की मेज पर नहीं ले गया वो उसे बिस्तर पर भी नहीं लेकर गया और अगले दिन उपदया ने पिता के कमरे के सामने से तीन बार आगे पीछे लेफ्ट राइट किया फिर पिता ने उसे देखा और उन्होंने कहा आओ बेटा उपदया उनकी डेस्क के बगल में चुपचाप खड़ा रहा उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे शुरू करे क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है पिता ने पूछा पिताजी क्या यह सच है कि समुद्री लुटोरों को तथ्य पर चलना पड़ता है हाँ अगर वे पकड़े गए तो और उन्हें फांसी पर लटकना होता है हाँ अगर वे दुष्ट हों तो फिर फिर मैं समुद्री डाकू नहीं बनना चाहता हूँ चाहे वे कितने भी बहादुर क्यों न हो पिता ने उपद्या को उठाकर अपने घुटने पर बिठाया समुद्री डाकू वास्तव में बहुत बहादुर नहीं होते हैं उपद्या उन्होंने कहा मैंने एक भी ऐसे समुद्री डाकू के बारे में नहीं सुना जो तुम्हारे दादाजी से अधिक बहादुर हो दादाजी क्या करते थे उन्होंने चार बार केप ऑफ हॉर्न का सफर किया था हॉर्न वो क्या है केफोन दक्षिण अमेरिका की भूमि की नोक का अंत है चीनी समुद्र तक पहुंचने के लिए केफोन होकर जाना पड़ता है और, क्यों? और भयानक तूफान आते हैं दो बार तुम्हारे दादाजी का जहाज लगभग टूटते टूटते बचा लेकिन वो अपने जहाज को सुरक्षित वापिस लाए और उन्होंने एक आदमी भी नहीं खोया वो इतने बहादुर नाविक थे कि लोगों ने उन्हें बढ़िया उपहार दिया वो उपहार क्या था मैं तुम्हें दिखाता हूँ पिता कोने में ऊंची अलमारी के पास गए सबसे ऊपर की दराज में से उन्होंने एक लाल डिब्बा निकाला और उसे खोला उसके अंदर एक बेशकीमती और खूबसूरत चीज थी एक घड़ी यह एक साधारण घड़ी नहीं है बेटा यह घड़ी विशेष रूप से नाविकों के लिए है इसे क्रोनोमीटर कहते हैं यह एकदम सटीक समय दिखाती है और यह भी बताती है कि जहाज समुद्र में कहा पर है तुम इसे उठाओ और ध्यान से देखो ओब्या ने उसे बड़े ध्यान से उठाया पिता ने कहा इसे पलटो और इसके पीछे देखो घड़ी के पीछे कुछ लिखा था ओपदया अक्षरों को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता था लेकिन एक शब्द पढ़कर वो उछल पड़ा ओपदया वो चिल्लाया तो मेरा नाम है पिता ने क्रोनोमीटर लिया और उसे खिड़की तक ले गए और जहाँ प्रकाश में चमकने लगा ओपदया स्टार उन्होंने पढ़ा रोनाव वेंट्योर जहाज के बहादुर कप्तान के लिए जहाज कंपनी की ओर से यह तो मेरा नाम है ओपदया तुम्हारा नाम तुम्हारे दादाजी के नाम पर ही रखा गया था मुझे लगता है कि दादाजी चाहेंगे कि हम बड़े होकर बड़े होकर तुम इस क्रोनोमीटर के मालिक बनो फिलहाल मैं इसे वापिस रख दूंगा पिताजी ने उसे दराज में वापस रख दिया बेटा आज एक अच्छा दिन है तुम अपनी दूरबीन को लेकर मेरे साथ छत पर चलो यह एक अच्छा दिन था नानकूट बंदरगाह पर एक वेलिंग जहाज लंगर डाल रहा था ब्रेक वाटर से दूर भोशन के लिए एक अन्य जहाज रवाना हो रहा था पिताजी केफ किस दिशा में है उस और पिताजी ने इशारा करते हुए कहा फ्रांस से बहुत आगे बहुत आगे किसी दिन में वहां जाऊंगा उपद्या पिता ने अपना हाथ उपद्या के कंधे पर रखा मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन वहां जरूर जाओगे उन्होंने कहा समाप्त